11 अगस्त 2016 गुरुवार का दिवस है हरिहत् आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, है। यह आश्रम अद्वैत शिव दर्शन की चर्चा करता है और अद्वैत शिव दर्शन ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है इसलिए नहीं कि हम हिंदू हैं या हम शिव दर्शन के पक्षपाती हैं वरन अगर निरपेक्ष दृष्टि से भी अगर इस पर चिंतन किया जाए तो ये विश्व का सर्वोच्च ज्ञान है और यह बात अगर हम कहते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि शायद हम इसके अनुयाई हैं इसलिए बोलते हैं लेकिन हम अभी नहीं कहते कि पूरा विश्व कहता है क्योंकि काश्मीर श्व दर्शन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदुस्तान नहीं वरन मॉस्को विश्वविद्यालय में भी इसके विभाग हैं और अमेरिका में भी इसके आश्रम हैं और कई देशों में विशेषकर जर्मनी फ्रांस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और रूस इन देशों में इसका प्रचलन है और ये अभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है ये इसलिए ये विश्व धर्म के लिए सर्वोच्च विद्या या इसको कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सिटीजनशिप की हम बात अगर करें या किसी विश्व धर्म की बात करूँ तो वो इससे बेहतर तरीके से कोई और नहीं समझा सकता आज अध्यात्म को समझने के जो सर्वोच्च अध्यात्म को समझने के दो विधियां हैं एक विधि जो हमारे विषयों में अंतर्ज्ञान से इंटिटी नॉलेज से जो भीतर से प्राप्त करी थी और एक विधि वो है जो बाहर से आना शुरू हुई जो भौतिक शास्त्र के रास्ते से आई वो भी जो आरंभ तक ऐसा प्रतीत होता था कि ये आध्यात्मिक निरोधी है लेकिन भौतिक शास्त्र की एक धारा जो पिछले नब्बे साल पहले शुरू हुई वो प्रकटतः आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को छूने के करीब पहुँच ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी अवधारणा को चिंतन में लेते हैं उत्तम उस अवधारणा की जब अन्य स्रोतों से भी प्रमाण प्राप्त होते हैं तो हमारी आस्था हमारा विश्वास और प्रबल हो जाता है वैसे ये जो सर्वोच्च ज्ञान है इसका सबसे उत्तम एहसास मात्र अंतर्ज्ञान से या इंटेलिजन से होता है या कह सकते हैं कि अक्रम विधि से होता है क्रमिक ज्ञान बाहर से आता है जैसे कक्षा एक फिर कक्षा दो फिर कक्षा तीन आरंभिक इंटरमीजिएट हाइएस सुप्रीम नॉलेज लेकिन बिना क्रम के आपके अंतर्ज्ञान से इस बात का प्रस्फुटन होता है जो हमारे सर्वोच्च ज्ञान को प्रकट करता है इस सर्वोच्च ज्ञान को प्रकट करने के भी हिंदुस्तानी या सनातन धर्म में दो विधियां हैं दो विधियां प्रचलित हैं एक विधि है जो वेदों और वेदांत के जरिए आई वो भी सर्वोच्च शिखर को छोड़ी जो उपनिषदों के जरिए आई और उन्होंने भी सर्वोच्च ज्ञान की बात की सर्वोच्च सत्ता या ब्रह्म की बात की और दूसरी तंत्र के रास्ते से आई और उसने भी सर्वोच्च सत्ता को परशिव के रूप में किया जो समस्त तंत्र शास्त्र है, वो शिव पार्वती संवाद के रूप में है अब हम ये समझें कि शिव और पार्वती क्या है शिव बिंदु है पार्वती विसर्ग है। शिव बिंदु स्वरूप उसमें न लंबाई है न चौड़ाई है न ऊंचाई है उनका कोई आयाम नहीं है शिव का वो तो बिंदु स्वरूप जैसे हम पे बिंदु लगाते हैं हम ये बिंदु शिव ह पे बिंदु लगाते हैं हम ये बिंदु शिव है और हम जब विसर्ग लगाते हैं जहाँ दो बिंदु हैं अ वो दो बिंदु मां पार्वती या शिव की शक्ति शिव की शक्ति में दो हैं शिव में अक, शिवर्क अकेला है जहाँ ही वो क्रिएशन करना चाहता है एक से दो हो जाते है जैसे ही वो संसार को बनाने की प्रक्रिया आरंभ करता है तत्क्षण वो भिन्नता को स्वीकार कर लेता है जब वो अकेला था तो उसके सिवा कोई और था इसलिए वो एक बिंदु स्वरूप था जब वो संसार को बनाता है या संसार को निर्मित करने का विचार करता है उसके अंतर चेतना में उसके विमर्श में तब वो इस संसार को अपनी शक्ति के द्वारा बनाता है और वो द्वैत को स्वीकार कर लेता है कि हम क्षण भर के लिए या उसके शिव के लिए क्षण हैं हमारे लिए कुछ अरब बरसों के लिए संसार बनता है फिर वापस से मर जाता है उसी में समा जाता है जहाँ से बनाते हैं जो चीज़ जहाँ से आती है वही चली जाती है एक पानी की भाव जो आप बादल बनती है बरसती है चाहे उसको किसी भी आप पात्र में इकट्ठा कर लो नदी में जाने हो चाहे घर पे ले आओ लेकिन कुल मिला उसकी यात्रा वापस समुद्र में जाती है समाप्त होती है ऐसे ही परशु से जो ब्रह्मांड बना है उसकी यात्रा पुनः परशु में जाकर ही समाप्त होती ये एक सर्कल है इसको हम विश्व क्रम कहते हैं या चक्र कहते हैं इस चक्र को जो जानता है समझता है उसको हम चक्रेश्वर कहते हैं कि वो ये जानता है समझता है कि विश्व चक्र क्या है इसका स्वरूप क्या है जब उसने विश्व बनाया तो उसके पास कोई और मटेरियल नहीं थी कि जिस मटेरियल से वो विश्व बनाया इसलिए उसने अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट किया ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और इसीलिए हम कहते हैं कि विश्व एक यूनिट है एक इकाई है क्योंकि वो एक ही श्वक से पैदा हुई है क्योंकि जो भिन्न भिन्न श्रोतों से आने वाली वस्तुएं हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं लेकिन एक ही स्रोत से आने वाली वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं होती उनमें एक जुड़ाव होता है अपने श्रोत से इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड एक, एक इकाई की तरह काम करता है और उस इकाई में हम उसके अभिन्न हिस्से हैं क्यों क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के बाहर जाकर संसार को नहीं देख सकते संसार कैसे क्योंकि इस ब्रह्मांड के हम इसेपरेबल पार्ट जिसको हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं कर सकते जैसे एक माल फंक्शन हो एक गलत काम करने वाला एक छोटा सा स्क्रू हो तो पूरा पूरी मशीन को खराब कर सकता है। और हम ये कह सकते हैं मैं तो छोटा होता है मेरे से क्या फर्क पड़ता है हम कहते हैं ठीक है ना यार हमने बीमारी करे तो क्या होगा इतनी बड़ी दुनिया सब तो कर रही है यहाँ पर ही क्वांटम फिजिक्स समझने की जरूरत है क्वांटम फिजिक्स कहता है कि आप ही संसार हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज से बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोचना है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं ही संसार हूं अगर मैं संसार को कहता हूं कि संसार बुरा है तो ये हमारी बुराई का प्रोजेक्शन है संसार में जो बुराई दिखाई देती है वो मेरी अपनी बुराई का प्रोजेक्शन है मेरी अपनी बुराई का प्रतिबिंब है जो मेरे को दिखाई दे रहा है सचमुच में बुराई बाहर कहीं भी नहीं है संसार बेहद खूबसूरत है समस्या क्योंकि वो शिव है उसका शिव का सौंदर्य लेकर यह संसार है लेकिन इस संसार में जो हमको बदसूरती दिखाई देती है वो हमारी अपनी ही बदसूरती का प्रतिबिंब है इसलिए हर व्यक्ति अपने ही तय अगर पूर्ण मोहब्बत और शिद्दत से अपना काम करे जैसे अपने गीता जी में भी पढ़ा था कि हमारा जो भी काम है चाहे वो झाड़ू लगाने का काम हो चाहे मरीज़ देखने का काम हो चाहे दुकान चलाने का काम हो चाहे नौकरी का काम हो हमारे भिन्न भिन्न काम हो सकते हैं एक कसाई का काम उसका भी अपना काम एक जल्लाद का काम फांसी देने का उसका भी अपना काम है अगर हर कोई अपना काम ईमानदारी और शिद्दत से करे और बिना ये विचारे कि मैं कर रहा हूं क्योंकि वो पूरी यूनिट कर रही है पूरा तो ब्रह्मांड कर रहा है नौकर आपका नौकर नहीं आप भी उसके नौकर हो मालिक नौकर का मालिक नहीं है वर नौकर भी आपका मालिक है क्यों कि आप नौकर के लिए काम कर रहे हो गहराई से सोचो क्या आप नौकर के लिए काम नहीं करते आप उसको जो धन देते हो पैसा देते हो काम देते हो उसके पीछे आपको भी तो काम करना पड़ता है तो आप भी तो उसका सेवक हो इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इसलिए जो कुछ बाहर दिखाई देता है एक ही हिट खराब होगी और वो सोचे मेरे खराब होने से क्या फर्क पड़ता है तो हर एक ये सोच सकती है वो पूरी पूरी बिल्डिंग पर कलप स यही स्थिति है और यही जो आज के जो विश्व के महानतम विचारक हैं सोचते हैं कि सबसे पहली जरूरत है इंसान के भीतर के मैं को सुधारने की मैं जैसा मेरा मैं वैसा मेरा विश्व ये एक ब्रह्मवाक्य मेरा विश्व मेरे मैं का प्रतिबिंब जैसा मेरा मैं अगर समग्र नहीं है टूटा टूटा है विखंडित है तो पूरा ब्रह्मांड मुझे टूटा टूटा विखंडित सा महसूस होगा उसमें कुछ दुश्मन दिखेंगे प्रतिस्पर्धी दिखेंगे मुझे कोई ऐसे लगेंगे जो अपने हैं जो कुछ लोग लगेंगे घृणित हैं कुछ लोगों से मुझे मोहब्बत हो जाए जाएगी मेरे वाले हैं इनको कुछ फ़ायदा पहुंचा दूँ ये पढ़ाए कि इनका नुकसान करवा दूँ ये सब तब होगा हृदय में मोहब्बत कम हो जाएगी कम होगी हृदय में मोहब्बत कम जब मैं मालूम है कि ये दूसरा है जब मुझे मालूम है कि मेरा ही हिस्सा है क्योंकि ब्रह्मांड एक यूनिट है इसमें कोई भी अलग तो हो ही नहीं सकता ये मेरा ही हिस्सा है तो हृदय के अंदर एक असीम मोहब्बत पैदा होती जैसे हम अपने हाथ से करते हैं इस हाथ को ख़राब होते देखोगे तो आपको दुख होगा ये हाथ खराब क्यों हो रहा है क्यों कि आप इस हाथ से मोहब्बत करते हैं ऐसे ही जब आप ब्रह्मांड में सबसे मोहब्बत करेंगे हृदय में मोहब्बत का वास होगा तो उस समय ब्रह्मांड एक अलग दुनिया बन जाता उस समय हम इस विश्व को ही स्वर्ग बना लेते ऐसा तब हो सकता है जब हम अपने आप का प्रोजेक्शन सुधार हमारा फोकस जो बिगड़ा है, है उसको सही कर लेते हमारी दुनिया सही दिखाई देने लगी जब हमारा फोकस बिगड़ा है तो हमको सब लोग गलत दिखाई देते हैं कुछ अपने कुछ पढ़ा है कुछ प्रतिस्पर्धी कुछ बुरे अच्छे सब कोई बुरा है तो वो हमको क्यों बुरा ही देख, बुरा दिखाई दे रहा है एक हमारे घर चोर आता तो क्या वो शिव है क्या अगर हमारे घर को जाकर डालने के लिए आ गया तो क्या वो शिव है जी हाँ निश्चित वो शिव ही है लेकिन आपके घर वो बुरा स्वरूप धर के इसलिए आया है क्योंकि हम अपना अंदर का जो बुरा है वो हमको उस बुरे रूप में दिखाई दे रहा है हम अपने कर्मों के फलों को इन्हीं रूपों में प्राप्त करते हैं हम अपने कर्म करके आटो फीडबैक मैकेनिज्म हम जो करते हैं वही लौट लौट के हमारे पास आता है हम दीवार पर पत्थर मारेंगे वो पत्थर लौट के हमारे पास आता है हम जो कर्म करते हैं वो कर्म का कर प्रतिफल हमारे पास वापस लौट लौट के आता है और जब वो लौट के आता है तो हम भूल जाते हैं कि पत्थर हमने फेंका था लौट के हमारे पास आया इसलिए हमको शिकायत होती है समाज से शिकायत होती है संसार से शिकायत होती है भगवान से शिकायत होती है कि मैंने ऐसा किया भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया ऐसा कुछ नहीं जो कुछ होता है हमारी दृष्टि अति सीमित इसलिए हम अपने ही कर्मों को पहचान नहीं पाते अपने ही क्रियाओं को अपनी ही तराजू में नापते हैं और हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम करेंगे तो क्या करें आज का ज़माना ये सब हम अगर टैक्स की चोरी करते हैं तो फिर इस बात का ताकत करते हैं कि नहीं? सभी जने करते हैं, हम क्यों नहीं करें यही क्वांटम डिफेक्ट इंडिविजुअल डिफेक्ट क्वांटम डिफेक्ट बन जाता है यही कारण है कि संसार कितना कुरूप हो जाता है इस संसार को सुंदर बनाने के लिए हमको अपना स्वरूप समझना जरूरी है हम क्या है और शिव पार्वती समाज की फिर बात करें जहां से हम शुरू करी थी अपनी बातचीत शिव और पार्वती समाज अपने अंतरात्मा का अपनी बुद्धि से संवाद है आपकी अंतरात्मा शिव है और आपकी बुद्धि वो क्रिएशन है जो परमेश्वर ने बनाई है और आपके भीतर ही ये संवाद जारी रहता है और अक्सर हम इसको द्वंद्द के रूप में दिखाई देते हैं बुद्धि कहती है, है करण चोरी कोई नहीं देख रहा है अंतरात्मा कहती नहीं नहीं मैं तो देख रही हूँ ना अंतरात्मा कहती मैं तो तुम्हारे साक्षी हूँ कि तुम गलत कर रहे हो फिर भी मन नहीं मानता मन उसको ओवरूल कर देता है उसकी बात को अस्वीकार कर देता है अंतरात्मा को हम कुचल देते हैं फिर भी वो कार्य करते हैं और जब वो लौट के हमारे पास आता है तो हमको संसार का दिखाई देना लगता है कि संसार सुंदर नहीं ये संसार अच्छा नहीं ये दुखा है ये दुखालय सिर्फ इसलिए है कि हमने दुख को जन्म दिया हमारी दृष्टि में भेद पैदा करके हमने दुख को जन्म दिया और वही दुख लौट लौट के हमारे पास आता है हमारा मय अगर समग्र है तो हमको ये संसार बहुत प्यारा लगेगा सचमुच में इतना प्यारा लगेगा कि इस संसार को देखने के बाद हमको न कहीं अलग से मंदिर जाने की ज़रूरत है न किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत है न मस्जिद में जाने की जरूरत है ना गिरजाघर में जाने की जरूरत है क्योंकि जो कुछ भी है परमेश्वर स्वयं साक्षात हर जगह दिखाई दे रहा है क्यों हम और किसी विशेष स्थान पर जाएँ ऐसा नहीं है गिरजाघर में भी वही भगवान है मंदिर में भी वही और खुदा के घर में या मस्जिद में भी वही सब जगह वही है ये भिन्नता हमारी अपनी क्रिएटेड और वो भिन्नता को हम तभी नष्ट कर सकते हैं जब हमारी दृष्टि बदले ये दृष्टि बदलेगी तभी हमारा दृश्य बदलेगा इसलिए जब तक हमारी दृष्टि में भेदभाव है तब तक इस दृश्य को बदलना हमारे लिए असंभव है तो आज हम एक चीज़ और समझ लें जहाँ से बात फिर एक शुरू कर देगी एक वेद और वेदांत का रास्ता है एक तंत्र का रास्ता है और तंत्र शिव पार्वती संवाद के रूप में है है नहीं है? इंस्टिट्यू नॉलेज है जो अंतरात्मा से भीतर से आता है वो शिव है और वही बोलता है और इसीलिए हम उसको बोलते हैं श्रुति श्रुति का मतलब होता है वो जो मेरे अंतरात्मा के आवाज़ से सुना मैंने कहीं बाहर से नहीं निकाला इसीलिए आपको कभी उसका लेखक नहीं मिलेगा कि फलाने उपनिषद का फलाना लेखक है जी नहीं लेखक नहीं होते वो कहते हैं हम लेखक नहीं हमने तो जो सुना वो वैसा को वैसा लिख दिया जो हमारे अंतरात्मा से आया वो हमने यहाँ लिख दिया इसलिए वो ऑथर नहीं है वो कहते ऑथर तो एक ही है वही इनर नॉलेज वही इंट्यूशन, वही अंतरात्मा वही सार्वभौम चैतन्य वही सब कुछ लिखता है वही सब कुछ बोलता है वही सब कुछ करता है क्योंकि कार्य का श्रोत ज्ञान का श्रोत क्रिया का श्रोत सब एक ही है एक ही जगह से सारे कार्य निकलते हैं सारे ज्ञान सारी क्रियाएं निकलती हैं और समस्त ऊर्जाओं का श्रोत भी वही है क्योंकि वही एक बिंदु है उसी का नाम है पर्शु जिस बिंदु पर इस समस्त ब्रह्मांड की एक एक चीज चाहे वो चप्पल हो जूता हो दरी हो मकान हो व्यक्ति हो इंसान हो जीव जंतु अच्छे बुरे लोग सब उसी से जुड़े हैं और उसी से अपना जीवन अपना अस्तित्व पाते हैं शिव का नाम है अस्तित्व या अस्तित्व का नाम है शिव शिव ही अस्तित्व है जो हमको दिखाई देता है अगर यहां चप्पल पड़ा है तो शिव है और ये मंदिर में अगर शिवलिंग है तो पत्थर भी है तो शिवलिंग शिव ही है क्योंकि सेवा शिव के कुछ और नहीं है क्यों कि जो जिससे जुड़ा है उसी का हिस्सा है जब एक कार चलती है तो हम ये नहीं कहते देखो उधर चार टायर जा रहे हैं कि स्टीयरिंग जा रहा है, दो ब्रेक हैं, एक ब्रेक और एक गियर है उसमें जी नहीं हम बोलेंगे कार जा रही है क्यों? क्योंकि वो कार के अभिन्न हिस्से हैं हर हर अंग का नाम गिनाने की जरूरत नहीं है इसलिए इस ब्रह्मांड को हम मात्र शिव कह सकते ये परशु है और जो भिन्नता है वो हमारा दृष्टिभ्रम है तंत्र का रास्ता आज प्रासंगिक है क्योंकि तंत्र एक पुल है ये बात बहुत कीमती बात समझने लायक है कि तंत्र एक ब्रिज है पुल है जो संसार को अंतरात्मा से जोड़ता है जो हमारी ब्रह्मांड की वेद की बात वेदांत की बात वो सर्वोच्च ज्ञान था लेकिन आज प्रासंगिकता उसकी घट गई है आज आप पूरी तरह से संन्स्त होकर जंगल में आपके अगर वान प्रस्था तो आप जंगल में चले जाओ भौतिक रूप से आप करीब करीब असंभव सा हो गया कि हम जंगल में जाके वास्तव में संन्यास हो जाएं जंगल में जाने वाले कहीं मिल जाएंगे लेकिन वहां जाके और ज्यादा गृहस्थी हो जाती है उनकी हृदय के अंदर कामनाएं और बढ़ जाती है हृदय में क्रोध बढ़ जाता है और आपको अधिकतर संन्यासी वो मिलेंगे जो क्रोधवश सं्यास लेते किसी की बीवी से झगड़ा हो गया बच्चों से झगड़ा हो गया तो मैं संन्यास लेता है ना कोई पैसे सब खा गया तो बोल कुछ नहीं मैं तो संन्यास लेता हूँ क्या रखा संसार ने तो संसार से दुखी होकर जो सन्यास लिए जाते हैं वो वास्तविक संन्यास है। संन्यास तो वो है जो इस ब्रह्मांड को प्यार करते, जब वो कोई इस संसार को प्यार करे इस संसार को देखे शिवस्वरूपता से और फिर उसके हृदय में इच्छा जागे कि मैं इस के श्रोत से मिलना चाहूँ और उसके लिए जब वो यहां से संसार को त्यागे तो वास्तविक संन्यास लेकिन वो सन्यास आज प्रासंगिक नहीं है क्योंकि इस वास्तविक में आज के समय में वो प्रासंगिकता दूर चली गई है इसलिए तंत्र का रास्ता आज का आसान रास्ता है यह एक ब्रिज है पुल है जो संसार को परमेश्वर से जोड़ता है सबसे बड़ी बात है कि जितना प्यारे परमेश्वर को करता है तंत्र का रास्ते वाला उतना ही प्यार संसार से करता है क्योंकि उसके लिए संसार में और शिव में कोई फर्क नहीं है वो संसार को भी उतना ही मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत हो परमेश्वर से करता है क्योंकि परमेश्वर को मोहब्बत करो और उसके क्रिएशन से ना करो ये तो हो ही नहीं सकता ये आपको संसार के सामान्य जिंदगी को जीने के प्रति बंधन नहीं लगाता आप ऐसा मत खाओ ऐसा मत करो बिना नहाए इसको मत छुओ रोज मंदिर जाओ ही जाओ इस प्रकार के विधि निषेधों से दूर रहते ऐसे विधि निषेध क्यों दूर है वो क्योंकि जब शिवत्वता है आपके पास तो आप स्वतंत्र हैं ये एक स्वतंत्र शक्ति आपके पास है वो एक सीमित स्वतंत्रता सही लेकिन एक स्वतंत्रता है जिसके द्वारा आप निर्णय लेने में भी सक्षम हैं और आप अधीनता को अस्वीकार कर लेते कि मैं किसी भी नियम के अधीन नहीं जी आप कहते हैं कि क्या संसार में सब काम अच्छे हैं अगर ज्ञान के साथ कोई भी काम किया जाता है वो काम बुरा नहीं होता हर काम के दो हिस्से होते जैसे हम कहते हैं कि संसार में काम वेदांति बोलते हैं लोगों को तो काम से दूर भागो लेकिन तंत्र कहता है काम से दूर मत भागो कामुखता से दूर भागो दोनों चीजों में बहुत फर्क है कामुकता सतत चिंतन है कि मैं किस तरह से भोगूं, किस तरह से अन्य लोगों से ज़्यादा भोगूं, किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोगूं, किस तरह से मेरे भोगों में नीत नवीनता प्राप्त हो और ये तय है कि उसमें कभी अंत नहीं है तृप्ति है ही नहीं किसी भी लेवल तक चला जाएगा आदमी कितना भी भोगी बन जाएगा लेकिन उसके मन में तृप्ति कभी नहीं आएगी लेकिन तंत्र कहता है काम से मत भागो कामुकता से दो क्योंकि कामुकता ही संसार में ले जाती है काम कभी नहीं ले जाता क्योंकि काम तो परमेश्वर शिव का सौंदर्य लिए हुए परमेश्वर शिव का आनंद लिए हुए लेकिन आप अगर जब उसका सतत चिंतन करते हो अधिक पाना चाहते हो संसार की दौड़ में उसको भी शामिल कर लेते हो तो फिर वो तुम्हारा विरोधी दुश्मन बन जाता है अध्यात्म का दुश्मन बन जाता है लेकिन वो अध्यात्म का दुश्मन मूलतः नहीं है हम उसको बना लेते ऐसी ही कामुकता हम रोज ऐसा करेंगे करेंगे रोज मंदिर जाएंगे जाएंगे हर धर्मी से हम ये वाला व्यवहार करेंगे हर धर्मी से हम ये पूजा करेंगे हर धर्मी से हम ये व्रत उपास करेंगे ये भी कामुकता है ये भी एक प्रकार की कामुकता है क्यों क्योंकि हम अपने हर धर्मिता को जहां भर भी उस हर धर्मिता की गुलामी स्वीकार करते हैं हम शिवत्ता से दूर हो जाते हैं संसार की दिशा में भागने लगते तो हैं क्योंकि उसके पीछे हमारा निहित स्वार्थ होता है कि हम औरों से अधिक अच्छे धार्मिक हैं औरों से अच्छा धर्म बताना चाहते हैं हमें बताना चाहते हैं संसार में हम कितने अच्छे हैं क्यों बताना चाहते हैं क्यों क्योंकि हम हैं नहीं इसलिए बताना चाहते हैं अगर हैं तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं इसलिए हमेशा काम बुरा नहीं है कामकता बुरी किसी भी काम को चाहे मंदिर में जाकर हथ हाँ जोड़ना बुरा नहीं है लेकिन अगर हम उसको हडर्मिता बनाते हैं तो बुरा है इसलिए किसी भी चीज की अति के बजाय तंत्र संतुलित ब्रह्मांड से भी प्यार करता है ब्रह्म से भी प्यार करता है उसको ब्रह्मांड से भी उतना ही प्यार है जितना ब्रह्म से संसार से उतना ही प्यार है जितना उसको अपनी आत्मा से इसलिए विरोध कुछ नहीं है समस्त ब्रह्मांड एक ही स्रोत है और एक ही स्रोत से निकलने वाली समस्त रश्मियाँ उसी श्रोत की या उसी दीपक की प्रतिनिधि हैं इसलिए वो दीपक से भिन्न नहीं हैं ये बात हृदय में स्थाई रूप से आ जाती है इसलिए अभी कुछ धारणा आएँगी जिसमें एक निमिलन और उन्मिलन समाधि की बात आएगी निमिलन समाधि वो होती है जब हम हाथ खींच लेते हैं निर्विचार हो जाते हैं कुछ भी सोचना विचारना बंद कर देते हैं मन निर्विचार होकर शांत चित्त होता है और उसके अंदर उस शांत मन में वो प्रकट होता है जो हमारी खुली आंखों में चमड़ी की आंखों में कभी प्रकट हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि वो इन आंखों के पीछे है आंखों के आगे होता तो हमको दिखाई देता वो आंखों के पीछे आंखों के आगे इसलिए नहीं है कि आंखें उसी से तो देख रही हैं उसी के कारण वो देखने की क्षमता प्राप्त करे हुए और उसी के लिए देख रही हैं तो उसको कैसे देखेंगे क्योंकि ये आंखें देख रही हैं ये तो एक भौतिक शास्त्र की एक कैमरे की तरह है जो चित्र बना रहे लेकिन किसके लिए किसका निमित्त है इसमें एक मटकी देखते के हम कहते हैं हाँ एक कुमार था जिसके मन में था इसलिए उसने मटकी बनाई मटकी भले वो कुमार मर जाएगा मटकी रहेगी तो हम कहते नहीं फलाने कुमार ने मटकी बनाई थी क्योंकि वो मटकी उसकी अंतरात्मा का प्रतिबिंब है <coughs> कि वो वहाँ पर था उसकी उपस्थिति को उसने एंडाउस कर दिया उसने उसकी उपस्थिति दर्ज करवा दी लेकिन जब हम हाँ कहते हैं कि जो कुछ है ब्रह्मांड में संसार में वो हमारी अपनी अंतरात्मा का प्रतिबिंब है तब हमको हाँ इस बात का एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ मेरा अपना विकास है इसलिए तंत्र कभी भी भेद नहीं करता अच्छे बुरे का भेद नहीं करता वो तो ये भेद करता है कि शिव है और शिव ही है और, और कुछ भी तो ये बात समझने के लिए चूंकि ये बात समझ में तो आ गई लेकिन उसको हम अपने व्यवहार में कैसे लें हम जब तक अपनी शिवस्वरूपता का एहसास नहीं होगा कि इस आँख के पीछे जो देखने वाला है उसको हम कैसे देखें तो शांत मन से जब आँख नीच के हम निर्विचार होते हैं तो एक समाधि का एहसास होता निर्विचार हम उसको हम निमिलन समाधि बोलते निमिलन समाधि मतलब जब संसार से कट ऑफ हो जाते हैं जब संसार से हमारा नाता हम तोड़ लेते चाहे थोड़ी सी देर के लिए तब हम जो अंतर ध्यान में जाते हैं वो निर्मिलन समाधि लेकिन इससे बड़ी समाधि बाकी है अभी वो है उन्मिलन समाधि उन्मिलन समाधि का मतलब होता है जब मैं दुकानदारी करूं, जब मैं लड़ाई झगड़ा करूं, जब मैं किसी को गाली दूँ उस समय भी मुझे शिवत् भाव से क्षण भर के लिए भी विस्मृति ना हो मैं कभी क्षण भर के लिए भी ना भूलूँ कि जो गाली है वो भी शिव हो जिसको मैं गाली दे रहा हूँ या जो मेरे को गाली दे रहा है वो भी शिव हो या मैं जिसको दुकान पर कपड़ा बेच रहा हूँ वो भी शिव हो या मैं जिसका इलाज कर रहा हूँ वो शिव जब तक ये बात हृदय रधे में हृदयंगम नहीं होती तब तक उन्मेलन समाधि भी और उन्मेलन समाधि सर्वोच्च है जहाँ पर कि आपको आँच पींच के बैठने की जरूरत नहीं आप टांग लंबे करके बैठो लेट के तब भी आप समाधि भी हो जब आप खाना खा रहे हो तो भी समाधि में हो गीत गा रहे हो तो भी समाधि में सिनेमा देख रहे हो तो भी समाधि में क्योंकि वो समाधि आपकी कभी टूटती नहीं वही सर्वोच्च समाधि वही समाधि है जिसको हम कहते हैं कि हमारी भिन्नता की दृष्टि समाप्त हो गई और अभेद की दृष्टि हमने स्वीकार करी जब हमको सब सबको शिवमय दिखाई देने लगता है इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको शिवमय दिखाई दे रहा है इसलिए पत्नी नहीं मार होगी नहीं करा या बच्चा स्कूल जाना चाहता नहीं भैया मैं तुमसे शिव है पढ़ लिख के क्या करेगा ऐसा नहीं हमको इस संसार के समस्त कर्मों को जो हमारे प्रति नैसर्गिक रूप से सौंपे गए हैं उनको सामान्य तो करते चले जो को हमारे को सामान्य हमारे कर्तव्य हमारे हिस्से में आए हैं उन कर्तव्यों को करते हुए भी हमारे हृदय से विस्मृति कभी ना हो कि ब्रह्मांड एक यूनिट है सब कुछ है तो उस परिस्थिति में उनमिलन तो उन्मेलन और निमिलन समाधि में निमिलन समाधि में हम अंदर से परमेश्वर को देखते हैं और उन्मेलन समाधि में बाहर भी परमेश्वर को देखते हैं ये दोनों जब एक हो जाते हैं उन्मेलन और निमिलन समाधि एक अभी ऐसी धारणा आने वाली है एम एव निमल यादव नेत्र कृष्णा भमग्रत प्रसारे भैरवम रूपम भावयम स्तन्मयो भवे ये उसी के बारे में यह कहता है निमल नेत्रे कृष्णा भ्रमक्रता आंख नीच के जब हमारे सामने अंधेरा होता एवं एवं इस तरह से निमल यादव यानी आंखें बंद करने के बाद नेत्रे कृष्णा भ्रमक्रता यानी आंखों के सामने अंधेरा हो गया जब आंखें बंद कर ली तो अंधेरा हो गया इस स्थिति में जब हम ध्यान में उतरते हैं और समझते हैं कि अंधेरा पूर्ण भैरव रूप परमेश्वर का स्वरूप है जहाँ पर कि समस्त शिवरूपता है इस अंधेरे में इस तरह की, की हम धारणा करते हैं तो इस अंधेरे पर ध्यान करने से निमिलन समाधि प्राप्त हो जाती है जब आप सत्य इसका अभ्यास करते हैं तो निमिलन समाधि प्राप्त होती है फिर से स्वरण दिला दें एक सौ धारणाएँ हैं किसी न किसी के लिए एक धारणा जरूर है जरूरी कि आपको ये पसंद आए या हो सकता है कि ऐसे ही पसंद आ जाए कि बाकी सब इसके आगे छोटी पड़े आपको इसी के अंदर रम जाओ इसलिए हर धारणा पर हम ध्यान केंद्रित करते चले पता नहीं किस धारणा पर हमारा दिल अटक जाए जैसे हम रेडियो घुमाते जाते हैं फिर घुमाते कहीं ना कहीं स्टेशन पकड़ लेता है तो हमारी और उसकी जो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी किसी एक धारणा से हम बने हैं एक किरण हैं हम परमेश्वर की शिव की एक किरण है और हमारी अपनी एक नैसर्गिक आवृत्ति है नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसियाँ भिन्न भिन्न श्लोकों में दी गई हैं किसी एक श्लोक में आपकी फ्रीक्वेंसी और उस श्लोक की फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी इसलिए वो धारणा आपके लिए सर्वोच्च धारणा है वहाँ पर आपको निर्बाध रूप से संवाद स्थापित हो जाएगा आपका परमेश्वर शिव के साथ इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक एक एक को हम समझते चलें जहाँ हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है और अगर आपको की एक में भी मैच नहीं होती इसका मतलब यह है कि हम जागरूक नहीं हैं हमारी जागरूकता में कहीं ना कहीं कमी है इसलिए एक न एक में फ्रिक्वेंसी मैच होना जरूरी शिव कहते हैं दुनिया में जितने लोग हैं थे या आएंगे उन सबके लिए कम से कम एक धारणा जरूर मैंने बताई तो एवं एवं निर्मिल तो नेत्रे कृष्णा भमकृत जब दोनों आंखें बंद करके अंधरे पर ध्यान करता है तो उसे भैरव स्वरूप का आभास होता है कि सब कुछ भैरव रूप है प्रसार है भैरवम रूपम भावयम तन्मयो भवे। उस भाव में वो तन्मय हो जाता है और उस तन्मयता के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है उस तन्मयता के बाद जब वो आंखें खोलता है तो इस ब्रह्मांड में सब बाहर भी भैरव रुकता देखते तो ये ट्रांजिशन फॉर्म निमिलन समाधि टू उन्मिलन समाधि यानी जो निमिलन समाधि से उन्मिलन समाधि में परिवर्तन है उन्मिलन से निमिलन और निमिलन से उन्मिलन जब निमिलन समाधि होगी तो वो अपने अंदर शिवता का एहसास करेगा और जब उन्मिलन समाधि में पूरे ब्रह्मांड में शिवता का एहसास हो जाएगा उसको इसलिए उसको कहाँ से शुरू करता है वो आँखें बंद करता है और अंधेरे पर ध्यान करता है और उस अंधेरे पर ध्यान करते करते उससे जब विचार शून्यता आ जाती है और पूर्ण अंतर्ज्ञान जागृत हो जाता है उसके बाद वो जब आंखें खोलता है तो उसके आंखों के आगे जो संसार दिखाई देता है संसार का भौतिक स्वरूप वही दिखाई देता है लेकिन उस संसार का सार दिखाई देने लग जाता है जैसे उसको गहना तो वही दिखाई देता है लेकिन अब उसमें गहने में सोना कैसा है और कितना है वो दिखाई देने लग जाता है इसलिए उसकी दृष्टि पेनिट्रेटिंग हो जाती है उसकी दृष्टि आर-पार देखने लग जाती है और यही दृष्टि शिव दृष्टि तो ये निर्मिलन से उन्मिलन समाधि में यानी हमारे भीतर वाले भैरों से बाहर वाले भैरों में क्योंकि भीतर बाहर भैरव भिन्न नहीं है एक ही भैरव है लेकिन उसी ने किरणों के रूप में हम सबको बनाया है इस सारे संसार को बनाया हर वस्तु को एक एक पत्थर एक कंकर को एक एक रज को एक एक कर्ण को बनाया तो उन सब में वो उतना ही है जितना कि शिवजी के मंदिर में किसी भी सड़क पे पड़े रज में वो उतना ही शिव है जितना मंदिर के शिवलिंग में उसमें कहीं कम नहीं है कहीं ज़्यादा नहीं इसलिए ये बात तब समझ में आएगी जब उन्मिलन समाधि में आप खोल के देखेंगे और हमको जब शिव माया समस्त ब्रह्मांड दिखाई देगी तो फिर ये ब्रह्मांड हमको शिव का मंदिर दिखाई देगा फिर अलग से मंदिर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है हमने वहाँ पिछली बार छोड़ा था कि चलासने समय शने से शनय देह चालना प्रशांते भावे, दिवो, दिवो है मन से भावे देवी देवो दीवों को मापने आने हमने वो पढ़ा था कि जब हम किसी आसन पर चलित आसन पर जैसे टांगे पर या किसी वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म पर बैठे होते हैं और जो एक सतत स्पंदन हमको महसूस होता है उस स्पंदन के द्वारा हम वो भाव प्राप्त कर सकते समाधि का भाव जिसके द्वारा हम अंदर से भेदोभाव या हमारा इंटीटिव नॉलेज जो इनर ज्ञान अंतर ज्ञान है अक्रम ज्ञान है अंतर्निहित ज्ञान है वो प्रकट हो जाता क्यों अंतर्निहित तो है ही है क्योंकि समस्त प्राण ज्ञान का श्रोत आपकी आत्मा ही है बाहर से नहीं आता जो बाहर से ज्ञान आता है वो खाली हमारे सांसारिक काम पूर्ता ज्ञान आता है बाहर से कोई भी ज्ञान प्राप्त होगा वो मात्र तो सांसारिक ज्ञानपुरता ज्ञान प्राप्त होगा लेकिन वो ज्ञान जो हमारी अंतरात्मा से प्राप्त होता है जो भीतर से ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारा अक्रम ज्ञान है शिव का ज्ञान है और वही हमारा रियल नॉलेज अल्टीमेट नॉलेज आकाशम आकाश हम विमल पश्चिम साफ आकाश को देखकर कर कृवा दृष्टि निरंतर मैंने सतत देख आकाश में अपलक हम निहारते हैं जब स्तब्धात्मा तेवी भैरवम व पुरात्में स्तब्धात्मा या या नहीं हम चकित होकर देखते हैं आश्चर्य एक हम देखते हैं केजुअल लुक रहता है कि हम ऐसा आसमान सकते यानी हम एक केजुअल लुक होता है और एक होता है चकित चकित शब्द का बहुत गहन मतलब जब हम चकित होते हैं चकित कौन हो सकता है जो अहंकार शून्य हो हृदय में अहंकार रखने वाला कभी चकित नहीं होता इसका सबसे उत्तर उदाहरण आप बहुत वर्षों बाद किसी मित्र को मिलने गए और देखा उसने बड़ी सुंदर हवेली बना ली बहुत सुंदर घर ड्राइंग रूम सजा लिया बहुत बढ़िया ऐशा आराम का सामान है तो आप कहीं ना कहीं ईर्ष्या से जल बुन जाते पता नहीं इसने क्या करा इतने पैसे कहां से कमा लिए हाला हमसे तो पढ़ने में पीछे था हमारे नंबर इससे ज़्यादा आते थे इतने पैसे इसने कहाँ से कटे क्यों आप चकित होने के बजाय दुखी हो रहे चकित होने का मतलब होता है जहाँ हमारे हृदय में प्रेम से शराबोरता है प्रेम हृदय में उबरा रहा है जब से ज़्यादा प्रेम है और अहंकार शून्यता है कि मैं हूँ मेरे आगे कोई कम है जब ये भाव होता है तो चकित होना संभव नहीं चकित वही हो सकता है जो झुक सकता है जो हार सकता है हारने को राजी है झुकने को राजी है सांसारिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने को राजी है क्योंकि सांसारिक प्रतिस्पर्धा संसार की तरफ ले जाती है और पिछड़ने वाला केंद्र के ज़्यादा करीब रह जाता इसलिए जो पिछड़ता है वो परमेश्वर के ज़्यादा करीब होता है जो सांसारिक सफलताओं से शराब और है वो ईश्वर से दूर निकल जाता है सांसारिक सफलता जरूरी कि आपको ईश्वर के करीब ले जाए वो अक्सर हमको ईश्वर से दूर ले जाती है इसलिए जब हम चकित दृष्टि से स्तब्ध होकर जैसे आप गए किसी के मित्र के यहाँ और इतनी सुंदर मकान देख के आप स्तब्ध हो गए और आनंद से भर गए कि अरे वाह कितना खूबसूरत और ये आनंद ये आपके अंदर के निरंकारता का प्रतीक यही स्तब्धता आपको परमेश्वर शिव का अंदर से एहसास कर यही आनंद एक आनंद का अवसर कुछ चुप गए क्योंकि हमने ईर्षा का जहर डाल दिया उस आनंद के अवसर पर कोई ऋषि होने लगी कि इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया वो तो अवसर था जब आनंद प्राप्त हो सकता लेकिन हम आनंद को चुप गए तो आकाशम विमिलन प्रशन कृवा दृष्टि स्तब्धात्मा तत्नात्वी भैरवाप में वाप। आते वो उसी क्षण भैरव स्वरूपता प्राप्त कर लेगा जब वो स्तब्धता से आकाश को निहारेगा कितनी छोटी सी बात लीनम मुर्निम यत्सर्वम जब मूर्निम का मतलब होता है माथा जब माथे में वियत सराम यानी ये ब्रह्मांड जो सब कुछ क्रिएशन है जो सृष्टि है ये जब हमारे भेजे में माथे में विलीन हो जाती है इसको करने के लिए हमको एक धारणा करना पड़ता ध्यान करना पड़ता है कि मेरे मस्तिष्क का अंतरिक्ष और ये ब्रह्मांड का अंतरिक्ष एक हो गया मेरे ब्रह्मांड का अंतरिक्ष और मेरे अंतर का अंतरिक्ष में कोई फर्क नहीं सब कुछ अंदर विलीन हो गया तो लीन मुद्दे यद सर्व भैरवत्व भाव या वो भैरव भाव से कि अंदर का स्पेस भी भैरव है और बाहर का अंतरिक्ष भी भैरव भाव है तत्सर्व भैरव का आरम्भ तेजस तत्व और उसी समय वो भैरव भाव में समावित हो जाता है उसके हृदय से भैरव भाव अंदर से जागृत हो जाता है किंचित ज्ञातम द्वैतदायी बाह्य लोकस्तम पुनः विश्वादिभरव रूपम ज्ञातवान्त प्रकाशम रहती ये सिर्फ तीन स्थितियाँ हैं इंसान की जाग्रत स्वप्न और सुशुक्ति किंचित ज्ञातम ये जानकर कि द्वैतदायी द्वैतदायी यानी जागृत अवस्था जब हमको संसार में दिखते हैं कि मेरा प्रतिस्पर्धी है बदमाश है अच्छा है मेरा है बुरा है ये द्वैतदायी स्थिति है जिसको विश्व बोलता या जागृत स्थिति बोलते हैं जो आध्यात्म में उसका नाम है विश्व दूसरी है बावें लोक और तीसरी है तम तीन स्थितिया विश्व तेजस और पराध्य जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। विश्व स्थिति है जहां हमको द्वैत दिखाई देता है अपने बड़ाह प्रतिस्पर्धी मित्र रिश्तेदार पड़ोसी अपने गाँव के विदेशी जब हमको इस तरह से सब दिखाई देते हैं ये विश्व की स्थिति है और यहीं से संसार का ब्रांचिंग होता चला जाता है संसार बढ़ता चला जाता है दूसरा है तेजस जहाँ पर कि हम सपना देखते हैं स्वप्न में अगर हमने देखा कुछ भी तो वो क्या देखते हैं अपने आप को ही देखते हैं वहाँ हमको जल्द अच्छी तरह समझ में आ जाता है अब जाते ना कि सब कुछ तुम्हारा प्रोजेक्शन मतलब कहाँ क्या हमारा कहाँ कोई प्रोजेक्शन है ये बदमाश लोग हैं क्या हमको विश्वास नहीं आता लेकिन जब हम सपने में देखते हैं फिर पर मुझे सपने में जब तुमने देखा था वो क्या था एक छोटा सा बुद्धिमान व्यक्ति में समझ जाएगा कि सपने में जो कुछ दिखाई दिया था वो मेरी अपनी ही कृति थी क्योंकि सपने में अगर मैंने देखा डाकू तो डाकू उस समय वहाँ तो आया ही नहीं था तो डाकू देखा था मतलब मेरे अपनी कृति थी मैंने ही डाकू का निर्माण किया मैंने मंदिर देखा स्वप्ने में तो मंदिर भी मेरी अपनी ही कृति थी मेरा ही क्रिएशन था मेरी अंतरात्मा त्रिक्षण इसलिए वो क्रिएशन अपना ही प्रोजेक्शन है इसलिए उस स्थिति को बोलते हैं तेजस और और तीसरा है प्राप्ति जब हम गहरे निर्मस होते हैं तो उस वक्त हम निर्विचार हो जाते हैं और जो ज्ञानी है जिसको अंतर ज्ञान इंट्यूटिव नॉलेज प्राप्त तो हो चुका है भीतर से ज्ञान प्राप्त तो हो गया एक बार तो वो जब सोता भी है तो वो समाधि है क्योंकि वो तो सोता है लेकिन उसका अंतस जागता है उसका इनर कॉन्शियस जागता रहता है जो उसकी अंतरात्मा जागती रहती है क्यों वो जागती रहती है क्योंकि वो न जागेगी तो सोने का आनंद कौन लेगा वो भी सो जाएगी तो सोने का आनंद कौन लेगा वो कभी सोती नहीं वो हमेशा जागती है गीताजी में भी कहते हैं कि जब सारा विश्व होता है तो योगी जागता है वो योगी ये योगी आपके अंतर आत्मा जो हमेशा जागती है तो ये जागृत आत्मा यही प्राग यही ज्ञाता है साक्षी यही है वो विश्व की कर्ता धरता साक्षी बनाती और फिर देखती जैसे अपन एक कविता लिखते फिर खुद ही पढ़ते हैं एक चित्र बनाते और खुद ही का आनंद लेते हैं भोजन बनाते खुद ही खाते हैं इसी तरह से ये अंतरात्मा इस संसार को बनाती है और खुद ही उसका आनंद लेती है इस तरह से वो प्राज्ञ है इसलिए विश्व तेजस प्राज्ञ इन तीन रूपों में कौन है वही सर्वोच्च चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सार्वभौम ईश्वर चेतना जो इन तीन रूपों में प्रकट है विश्व के रूप में तेजस के रूप में प्राज्ञ के रूप में इन तीन रूपों में प्रकट है जो ये जानता है किंचित ज्ञाता जो ये जानता है ये तीनों चीज़ें एक ही स्रोत से निकले हैं जागृत अवस्था स्वप्नावस्था और सुषुप्त अवस्था इन तीनों अवस्थाओं का स्रोत एक ही है जो यह जानता है वो उसको ज्ञान तक्षण प्रकाश प्रकाशित हो जाता है तक्षण उसका इंटीटिव नॉलेज एक एकाएक प्रकट हो जाता है अंदर से वो ज्ञान प्रकट हो जाता है यानी ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जो परमेश्वर का ज्ञान कभी बाहर से नहीं आएगा परमेश्वर का एहसास अंदर से आएगा इंट्यूजन के रूप में आएगा अंतर चेतना के रूप में आएगा अंतर ज्ञान के रूप में आएगा अक्रम ज्ञान के रूप में आएगा क्रमबद्ध तरीके से नहीं आता है बिजली कौनने की तरह आएगा जैसे बिजली कौन देती है उस तरीके से आएगा एवं मे वो दुमनेशायान प्रश्न पक्षा गमे चिरम कि मेरा भावना भावयन रूपम भैरवम रूप जब रात अंधेरी हो घनघोर काले बादल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो उस समय जब हम छत पर खड़े हों किसी तरह का हमको कोई प्रकाश भी दिखाई नजर है। गंभोर अंधकार के बीच जब हम आंखें फाड़ के देखें छत पर वो लगातार उस पर ध्यान करें कि ये भैरव की विशालता है परशुराम की विशालता है इस विशालता का नाम ही परमेश्वर शिव है जब हम इस रूप में उस का ध्यान करते हैं तो तिविर भवन भावयन रूपम भैरवम रूपमेश तो इस अंधकार में भी अंधकार के रूप में भी आपको परमेश्वर शिव के दर्शन होते हैं इस विहंगमता का एहसास होता है जब हम विहंगमता का एहसास हृदय में प्रबलता से प्रकट करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो यह विहंगमता कहाँ प्राप्त हो सकती है राजवाड़े पर खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं बस स्टैंड बस अड्डे पर खड़े हैं खूब भीड़ है लेकिन वहाँ पर हम समाधि में रहते हैं क्योंकि तो हमको उसकी विहंगमता हल्ला गुल्ला इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती हमको यही लगता है कि परमेश्वर शिव का आनंद है हल्ला गुल्ला चिड़िया बोल रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं आपस में झगड़ रहे हैं मोटरों के हाँ बज रहे हैं रेल का इंजन धड़धड़ा के आ रहे हैं इन सब के बीच में हमारे को उस विहंगा में परमेश्वर शिव का एहसास प्रबलता से होता है लेकिन ये कब होगा जब हमको उस भैरो रूप समाधि से एकाकार हो जाएगा इसको हम अभी देखें एवं एवं निमलन यादव नेत्र कृष्णा भवक्रता जब आंख मिचकर हम ध्यान करते हैं तो निमिलन समाधि होती है जब हम आंख मिचकर अपने भीतर चेतना पर ध्यान करते हैं तो निमिलन समाधि होती है और जब हम आंखें खोलते हैं तो वो उन्मिलन समाधि हो जाती है जिस परिस्थिति में हमको समस्त विश्व सारा एक रूप से दिखाई देने लगता है अब हम आँखें एक और लेते हैं उसके बाद में अपन जो क्रम शुरू किया है कि कुछ प्रश्नोत्तर या बातचीत एक अंतरूप से है उसको अगली बार फिर जिससे कर लेंगे य्रिय व्याघातच निरोधक प्रविश्य अद्वैय शून्य तत्व आत्मा प्रकाशित ये कितनी सुंदर बात है जो सिर्फ तंत्र में ही क्षमता है कि ऐसी बात कह सकता है वो कहता है कुछ लोग अंधे हो जाते हैं कुछ बेहरे हो जाते हैं कुछ घूहे हो जाते हैं यानी किसी भी इंद्रिय में बाधा उत्पन्न हो जाती है इसको वो शिव के आशीर्वाद की तरफ परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ स्वीकार कर सकता है यानी मेरे को देखना बंद हो गया सुनाना बंद हो गया सामान्यतः हम कहते हैं कि भगवान का कहर है तो कि हम बहरे हो गए अंधे हो गए या हमारी और कोई पैर की इंद्री काम करना बंद कर दी हमारे पैरों में लकवा लग गया या हमारा हाथ काम नहीं कर या हम आवाज़ नहीं निकल रही आप ऊँधे हो गए तो वो कहते हैं कि जब कोई बाधा आ जाती है यश कस्य इंद्रिया से, से आप व्याधा तचक निरोधता यानी उसमें कोई निरोध पैदा हो जाता है जबकि कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर एक शून्य प्रवेश कर जाता है जैसे आपको कान से सुनाई देना बंद हो गया तो सामान्यतः अंतर्मुखित्वता बढ़ जाती है यह दो स्थितियां आ जो पूरी तरह से संसार से मोहग्रस्त इंसान वो क्रोधी हो जाता है अपनी कमी के प्रति लोगों को दोष देने लगता है परमेश्वर को दोष देने लगता है भाग्य को दोष देने लगता है और बुरी तरह से व्यथित हो जाता है और उस व्यथा में वो परमेश्वर को भूल जाता है अपने उद्देश्य को भूल जाता है उस व्यथा में वो अपने आप पर दया करने लगता है और दूसरों को पोसने लगता है इस परिस्थिति के लिए लेकिन अगर वो योगी है या उसके हृदय में योग के बीज है तो वो उस परिस्थिति का फायदा ले लेता है तंत्र में ही इतनी बलशाली विशेषता है कि एक विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाला जा सकता <coughs> तो ऐसी परिस्थिति में एक शून्य आप में प्रवेश कर दिया है कि जैसे आपको लगातार कुछ सुनाता था लेकिन अब आप, आप सुनने से वंचित रह उस परिस्थिति में <coughs> उस शून्य को वो ध्यान का केंद्र बना लेता है क्योंकि जब वो लगत सुनता था तो उसको संसार लगातार कान के जरिए अंदर प्रवेश करता था लेकिन वो कहता है अब मेरे कान बंद हो गए इसलिए संसार के प्रवेश का एक रास्ता तो बंद हो गया एक जगह एक सीट खाली हो गई वो बार बार आके जो भिन्नता के विचार मेरे भीतर घुसेड़ता था अब वो भिन्नता के विचार घुसाने की जो जगह थी वो सीट खाली हो गई अब उस खाली सीट पर ध्यान करता है तो उसमें शून्यता प्रविष्ट प्रविष्ट प्रविष्ट द्वय शून्य है वहाँ पर अद्वय और शून्यता प्रविष्ट कर जाती और तत्पर वो आत्मा प्रकाशित है और, और वहाँ पर आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है ये बड़ी विशिष्ट बात है और इसको हम आगे अगली बार डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसा अपन ने तय किया था 45 मिनट के बाद हम अपने बात को रोक देंगे एक घंटे के बजाय 15 मिनट पहले समापन करते हैं और इस बार से अपन फिर वही अपना क्रिया जारी रखते हैं कि हम अपने हृदय में जो भी प्रश्न हों उन पर अपन चर्चा करें और प्रयास करें कि हम जो अंतिम पाँच मिनट में किसी न किसी एक नए एक धारणा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें तो मैं जोशी जैसे एक विनती करूँगा छोटी सी कि अगली बार आरंभिक 20 धारणाओं में से अपन वो टिक लगा लें कि जो आश्रम में की जा सकती हैं तो या क्रॉस लगा लें ले कि आश्रम में नहीं की जा सकती क्योंकि जैसे कोई ऐसी है कि छत पे खड़े होकर करने की है तो यहाँ करना संभव नहीं कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनको तो हम यहाँ कर सकते हैं जैसे आँख बीच कर ध्यान करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं। निर्मिलन समाधि वो यहाँ पर संभव है कई चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी जैसे दीपक जलते हुए दीपक को देखना उसको बुझते हुए देखना वो यहाँ पर कर सकते हैं या एक एक तारा है वो बजा वो बजते हुए जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे निमिलित बंद होता चला जाता है लेकिन हमारे अंदर बजता चला जाता है वो बंद कब हो गया हमको पता ही नहीं लगता अंदर बजता रहता है कई बार एक गाना बजते बजते बंद हो जाता है लेकिन हमारे अंदर चलता रहता है वो गाना उस स्थिति में वो गाना समाप्त हो गया और हमारा मन उस गाने से जुड़ा है तो उस गाने के साथ वो मन भी उस परिस्थिति में पहुंच जाता तो इस प्रकार की धारणाएं हम आश्रम में कर सकते जो संभव है अपन तो उन संभावनाओं को तलाश लें कि किनको किनको करना संभव है ताकि उनको एक एक एक एक करके अपन आने वाले समय के अंदर अपन कहते तो चले उनको टिक कर डालें कि हाँ ये धारणा अपना आश्रम में करना संभव और ये अभी संभव नहीं है आश्रम में कैसे करेंगे संभव तो उनको अपन अलग अलग छाट लेते तो अभी मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है अपन चर्चा करें इसमें कोई प्रश्न उत्तर या मैं कोई टीचर हूँ और आप प्रश्न उत्तर ऐसा कुछ नहीं अपन चर्चा करें अपन किस तरीके से जो यहाँ पर बातें की जाती हैं उसमें कैसे और सुधार कर सकते हैं या समझ में आए इसके लिए अपन और कौन सा प्रयोग कर सकते हम सब मिल कर रहे हैं वो हम सब मिलकर यूनिट की तरफ काम कर रहे हैं यहाँ पर आश्रम में तो इसमें कुछ भिन्नता नहीं तो हम ऐसी एक योजना बनाएँ ताकि आपस में हमारा संवाद बढ़ जाए पहले आप ले आगे सात पेज और प्रिंट करके आ हैं तो अगर आपने जितने नहीं लिए हो तो पेज फोर्टी थ्री के बाद चौवालिस से पचास तक के पेज प्रिंट होकर आ गए दादा पाउच के अंदर है एक ग्रीन पाउच आते रहो इसको बंद कर देगा